शिवपुराण वायवी संहिता सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल हैं उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है शिव को नहीं इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है आगंतुक नहीं है यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता जो यह हेतु है वह एक है क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है यद्यपि सब में एक सा आत्मभाव है तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं बद्ध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम कोई मृत्यात्मा होते हैं और कोई साक्षातों के समीप विचरने वाले होते हैं मृत्यात्माओं में कोई तो शिव स्वरूप हो छहों अध्वाओं के ऊपर स्थित होते हैं कोई अध्वाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट मध्यम और निकृष्ट के भेद से तीन श्रेणियाँ होती है वहाँ निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है यही क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं कोई वसु जीव परमात्म पद का आश्रय लेने वाले होते हैं कोई अंतरात्म पद पर और आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ है फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है ऐसा विचार मानों का निश्चित सिद्धांत है जो स्वभावतः दुख में है वह दुख रहित कैसे हो सकता है स्वभाव में उलट नहीं हो सकता वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से ही दुखी है उन पशुओं को अपनी आज्ञारूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं रोग होने में वैद्य कारण नहीं है परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दाष्टान्तर में समानता नहीं है इसलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता जब दुख स्वभाव सिद्ध है तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उन्हें संसार के चक्र में डालता है संसार का कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है लोहे को खींचता है उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं उसे सचेष्ट बनाते हैं उनके विद्यमान सान्निध्य को अकार हटाया नहीं जा सकता अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है वे शिव ही इसके अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रवृत्त चेष्टाशील नहीं होता उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते उनकी आज्ञा रोपणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है उसका सब और मुख है उसी ने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है तथा उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते जो दुर्बुद्धि इसके विपरीत मान्यता रखता है, वह नष्ट हो जाता है शिव के शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी सत्यम ओम अमृतम सौम्यम इन पदों का समृद्ध अर्थ इस प्रकार है हाँ वह सत्य है अमृतमय है और सौम्य है इन पदों का वहाँ स्पष्ट उच्चारण हुआ उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले राज देवता ने कहा मुनियों परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर युक्त उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो